की बातें बिल्कुल विक्रांत की सोच से मिल रही थी विक्रांत को भी यही शक था बल्कि विक्रांत ने तो इससे एक कदम आगे का सोच लिया था उसे लगा कि अगर रूही यहाँ इस तरह की कंडीशन में रह रही थी तो फिर जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है हो सकता है कि यहाँ इस घर में उसने कोई सीक्रेट चीज छुपा रखा हो या फिर क्या पता कहीं और भी उसका सीक्रेट ठिकाना बना हो ये घर का दूसरा फ्लोर और इसके नीचे एक फर्स्ट फ्लोर भी है वो जगह बिल्कुल खाली सी दिख रही थी कहीं वो जगह ही तो रूही का दूसरा ठिकाना नहीं है कहीं रूही वहीं पर छुपकर नहीं रहती है अचानक से विक्रांत को वो बात याद आ गई जब मुंबई में उसका सामना रॉ एजेंट्स की एक्स टीम से हुआ था तब विक्रांत उन लोगों तक अपने अदृश्य डिटेक्टर की मदद से ही पहुंचा हुआ था विक्रांत को लगा की क्या पता यहाँ भी उसका अदृश्य डिटेक्टर कुछ मदद कर दे सोचकर उसने तुरंत ही ही अपने बार में से अदृश्य डिटेक्टर डिटेक्टर को निकालकर उसे स्टार्ट स्टार्ट कर दिया। डिटेक्टर ने स्टार्ट होते ही कमरे के भीतर में सीसीटीवी कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर दोनों एक साथ दोनों एक साथ लगाने का क्या मतलब है ज्यादातर जगहों पर सिर्फ सीसीटीवी कैमरा ही लगा होता है लेकिन यहाँ पर दोनों उसी पल में अदृश्य डिटेक्टर ने इन दोनों डिवाइस के लगे होने की जगह को भी बता दिया और साथ ही विक्रांत को यह भी खबर मिल गई ये दोनों की दोनों डिवाइस इस वक्त काम कर रही है विक्रांत ये जानकर बेहद हैरान रह गया उसे उम्मीद भी नहीं थी कि रूही इतना ज्यादा शातिर हो सकती है कि वो सीसीटी कैमरे की मदद से अपने कमरे की निगरानी कर रही है विक्रांत को यह तो पता चल गया था कि ये सी कैमरा कहाँ पर लगा हुआ है लेकिन फिर भी वो उस कैमरे की तरफ देख नहीं रहा था वो कमरे में दूसरी चीजों को देखते हुए उन्हें चेक करने का दिखावा कर रहा था थोड़ी देर तक यहाँ की चीजों को इधर उधर करते हुए वो आखिर में कमरे में रखे हुए फ्रिज के पास पहुंच गया इस फ्रिज के ऊपर काफी सारा सामान कबाड़ की तरह रखा हुआ था और उन कबाड़ सामान के बीच में ही बड़ी चालाकी से वो कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर छुपा रखा गया था विक्रांत ने फ्रिज के पास पहुंचकर भी एक ने विक्रांत को इस सीसी कैमरे की सारी डिटेल निकाल कर दे दिया इस सी सी टीवी कैमरे का नाम था अमोबा ओ पी कमो फ्लैगर्ड सर्विलांस कैमरा जो की टेपिंग फंक्शन से लेस था कैमरे का सिर चारों दिशा में रोटेट हो सकता था और इसे वायरलेस रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता था फॉर द फक इतना एडवांस कैमरा इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ये आखिर कहां से लेकर आई है सर्भ्रांस कैमरे की डिटेल जानने के बाद विक्रांत को यह भी शक हो उठा था कि रूही उसे कहीं ना कहीं से छुप देख रही है लेकिन वो इस वक्त कहाँ छुपी हुई हो सकती है कहाँ से देख रही होगी वो इसके बाद विक्रांत ने कैमरे का रेंज जानने के लिए इससे दूर जाने लगा वो चलते चलते बाथरूम में घुस गया फिर जैसे ही वो कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर के रेंज से बाहर हो गया उसने तुरंत ही अपना फोन निकालकर हर्षित को इसके बारे में इन्फॉर्म किया उसने हर्षित को ये पता लगाने के लिए कहा आखिर इस कैमरे को ऑपरेट कहा जा रहा है हर्षित तुरंत ही एक्टिव हो गया जब विक्रांत ने उसे इस सीसीटीवी कैमरे की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी तो फिर वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया सर क्या बात कर रहे ये कैमरा लगा हुआ है वहाँ हाँ क्यों विक्रांत भी शॉकड रह गया सर ये बहुत ज्यादा एडवांस कैमरा है ये कैमरा तो एफबीआई वाले यूज करते हैं और वो लोग इसके सर्विलांस डेटा को एंटी इंटरनेट चैनल के थ्रू ट्रांसफर करते हैं मतलब जो आदमी इस कैमरे को ऑपरेट कर रहा है वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ इसे ऑपरेट कर सकता है लेकिन मेरे पास उसका ठिकाना पता लगाने का एक तरीका है आप मुझे अपनी लोकेशन भेजिए मैं वहाँ अपना पूरा सेटअप लेकर आता हूँ विक्रांत ने तुरंत ही उसे अपना लोकेशन सेंड कर दिया लेकिन अगले ही पल विक्रांत को कुछ याद आया और वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया अचानक से उसे याद आया कि जब उस रात रोनी यहां पर रूही को उठाने के लिए आया हुआ था तो उसने इस कमरे में बहुत तोड़फोड़ की थी उसने यहाँ का सारा सामान बिखेर दिया था फ्रिज वगैरह तो सब गिरा हुआ था तो फिर ये फ्रिज सीधा किसने किया हे भगवान मतलब मतलब यहाँ कोई और भी आ चुका है और और यह कैमरा रूही ने नहीं बल्कि किसी और ने सेट किया है क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर था इसलिए विक्रांत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था उसने तुरंत ही अपने मेमोरी फ्लैशबैक डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया फ्लैशबैक डिवाइस को एक्टिवेट करके उस दिन की घटना को याद करना शुरू किया जिस दिन वो रूही का पीछा करते करते यहाँ पर आया हुआ था तुरंत ही विक्रांत को मेमोरी फ्लैशबैक टूल की मदद से पता चल गया कि जब वो पिछली बार यहाँ पर आया हुआ था तब विक्रांत श्योर हो गया सीसीटीवी के के कैमरा और को फिट किया है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये सब किया किसने था कहीं सोलन के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर लोकेश ने तो यह कैमरा सेट नहीं करवाया है लेकिन लोकेश कैसे कर सकता है अगर उसने किया होता तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करता दूसरी बात इस वक्त उसका ध्यान सिर्फ मेडिकोर फार्मा के सीरियल मर्डर केस को सॉल्व करने पर है वो सिर्फ प्रोफेसर खुराना को पकड़ने में लगा हुआ था रूही पर तो उसका ध्यान ही नहीं था वो भला कैसे सबसे बड़ी बात पुलिस के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सीसीटीवी कैमरे है ही नहीं तो कहा से वो लेकर आएगा लेकिन फिर कौन हो सकता है कौन फिट कर सकता है यहाँ पर कैमरा अचानक से विक्रांत को कुछ बड़ा गड़बड़ होने की आशंका हुई उसे ये मामला काफी सीरियस नजर आ रहा था जिसे उसको बड़ी सावधानी के साथ हैंडल करना था विक्रांत तुरंत बाथरूम से बाहर निकला और फिर से यहां से चलने के लिए कह दिया। मुझे नहीं लगता कि हमें यहां कुछ मिलने वाला है चलो यहाँ से बाहर। विक्रांत ने तुरंत ही असलम की तरफ देखते हुए कहा दिन जल्दी? इतनी जल्दी क्या है असलम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अरे थोड़ी देर और देख लेते आप जानते नहीं रूही को अभी वो बहुत शाति लड़की है उसने पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा कर रखा होगा अबे हमें रूही को ढूंढना है उसका घर लूटने नहीं आए हम समझा विक्रांत ने असलम को चुप कराते हुए कहा कर कर सबसे बड़े सस्पेक्ट के बेटे को कैसे कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता था इस वक्त विक्रांत को दिए गए अदृश्य शक्ति के टूल डिटेक्टर का टाइम लिमिट खत्म ही होने वाला था लेकिन विक्रांत ने अपने पचास पॉइंट यूज करते हुए इस टूल के टाइम लिमिट को पाँच और मिनट के लिए बढ़ा दिया वैन के ड्राइवर को पीटने के बाद विक्रांत को डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के एवज़ में सौ पॉइंट्स दिए गए थे ऐसे में जब उसके पास पर्याप्त तो पॉइंट्स पड़े हुए थे तो उसने इसका इस्तेमाल अपने टूल को बेहतर करने के लिए करना ठीक समझा वैसे ये पहला ऐसा मौका था जब विक्रांत ने अपने प्वाइंट्स का इस्तेमाल करके किसी टूल को अपग्रेड किया था आज पहली बार उसने किसी डिवाइस के पावर अप करने का आनंद लिया था अभी उसके पास और भी प्वाइंट्स थे जिसकी मदद से वह न सिर्फ टूल के टाइम लिमिट को बढ़ा सकता है बल्कि इसके फंक्शन को भी बेहतर बना सकता है लेकिन अभी विक्रांत के पास इतना वक्त नहीं था कि वह अदृश्य शक्ति के सिस्टम को समझने की कोशिश करे जब विक्रांत असलम को लेकर वापस अपनी गाड़ी में गया तो तुरंत ही उसने असलम से टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर खुद गाड़ी से बाहर आ गया दरअसल भले ही रूही के घर में लगा सीसीटीवी कैमरा बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का था और उसे दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता था लेकिन इस सीसीटीवी कैमरे का सेटअप करने वाले को कहीं आसपास ही होना चाहिए विक्रांत को अभिषक था कि सीसी कैमरे का सेटअप कहीं आसपास ही है और यहीं से कोई उसे चला रहा है और एक बात यह भी है जिस किसी ने भी ये सी कैमरा सेट किया है वो जरूर रूही को पकड़ने के लिए आया रहा होगा और इसलिए जरूर उसका कोई न कोई आदमी रोही के घर आसपास होगा वो रोही पर नजर रख रहा होगा ये सीसीटीवी कैमरे की सेटिंग करने वाला आदमी जरूर रोही के घर के आसपास ही छुपा हुआ होगा और जिस तरह का ये सीसीटीवी सेटअप किया गया है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वहां पर काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी होंगी इस वजह से विक्रांत ने अपने अदृश्य डिटेक्टर के टाइम लिमिट को बढ़ा दिया था ताकि वो आसपास के इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ट्रैक कर सके